तो अनंत फल कहे गए हैं ना? अनंत कर्म के सभी कर्मों में जो अनंत फल कहे गए हैं किसके अब कर्मों के वैसा लगा लेना के सभी कर्मों के जो अनंत फल कहे गए हैं, आया चेत तानी ना अपेक्षण यदि उनकी अपेक्षा नहीं होती है क्या चेत तानी ना अपेक्षण तानी से क्या लेना है तानी फलानी यदि उन फलों की अपेक्षा नहीं है तो तानी की किमर्थन ईश्वराय तो ईश्वराय का अर्थ है ईश्वर अर्पित बुद्धि से उनका अनुष्ठान क्यों करना ईश्वर बुद्धि से उनका अनुष्ठान क्यों करना अथवा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उनका अनुष्ठान क्यों करना इति का क्या हुई पंक्ति लग जाएगी दोबारा लगाना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 उन कर्मों का अनुष्ठान क्यों करें यदि अपेक्षा अच्छा नहीं है तो उनका अनुष्ठान क्यों करें यह शंका हुई उच्चते हैं सुनो सुनो मतलब ऐसी शंका होने पर कहते हैं उसे सुनो किसे सुनो समाधान को देखो या वानदा ने सर्वतः हो तक तावान सर्वे सुनो ब्राह्मण से विजानता लगाइए यामान उदाने उदान का अर्थ होता है छोटा जलाशय जैसे कोई वापी हो कूफ हो वापी कूप या छोटा सा जलाशय ऐसा उदपाने यामान अर्था छोटे से जलाशय में यामान करते जितना अर्था जितना प्रयोजन सिद्ध होता है छोटे से जलाशय में क्या प्रयोजन सिद्ध होगा स्नान करना वस्त्र धोना पानी पीना यही है ना कि छोटे से जलाशय में स्नान करना जल पीना आदि जितना प्रयोजन सिद्ध होता है अर्था हुआ तो देखेंगे सर्वतः सम्प्र तो और फिर अर्था को जोड़ लेना सर्वतः सम्प्र तो एक अर्थ है सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में सब ओर से परिपूर्ण ये बड़ा जलाशय हो गया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 विजानता ब्राह्मण का अर्थ है विजानता का अर्थ है परमार्थ तत्व को जानने वाले है परमार्थ तत्व को आत्मा आत्मा को जानने वाले ब्राह्मण का ब्राह्मण कर हस्तकार करते हैं सन्यासी है आत्मा को जानने वाले सन्यासी का यहाँ चलिए यहाँ रामुज में क्या है वेदज्ञ अर्थ किया है की कि मुमुक्शु किया है सब कुछ है या वेदज्ञ या मुमु कुछ ऐसा अर्थ किया उन्होंने मुमुक् किया होगा अब देखना बिजानता ब्राह्मण से मतलब परमाणु तत्व को जानने वाले सन्यासी का जितना प्रयोजन हो सिद्ध होता है या संपूर्ण वेदों से जितना प्रयोजन सिद्ध होता है विजानता ब्राह्मणस से आत्म तत्व को जानने वाले सन्यासी का उतना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कहने का मतलब यह है आत्म तत्व को जानने वाला जो सन्यासी है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 तो मोक्ष प्राप्त हो गया तो कुछ भी बाकी हाँ क्योंकि परम सुख मिल गया अब वो कुछ चाहेगा ही नहीं दूसरा वही इसका मतलब है लग जाएगी पंक्ति यथा लोके जैसे लोक में उदफाने है ना उदफाने का अर्थ है पर छिन्न उदके है मतलब क्या है परचिन्न उदका ये ना अल्प जल है जिसमें लघु लगू जलाशय है लघु जलाशय अब कैसे कुप तड़ाग आदि लघु जलाशय कौन होता है कुप हाँ कूप छोटा तालाब लेना है आदि से बापी कुप तड़ग आदि अनेक छोटे जलाशय में कुप तड़ाग आदि अनेक छोटे जलाशय में यावान करवास या परिमाणा या जितना जितना स्नान पान आदि अर्थाकर्थ है फलम फलम करत है प्रयोजनम जैसे लोक में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 जलाशय में उतना ही सिद्ध हो जाता है उतना ही हाँ सर्वार था वह सभी प्रयोजन वह सभी कौन सा स्नान पानादी, सभी प्रयोजन कौन स्नान पानादी, वह सभी प्रयोजन जलाशय में उतना ही सिद्ध हो जाता है लग गया अनेक जलाशय में स्नान पाना जा... अनेक लघु जलाशय में कितने लघु जलाशय कितने अनेक अनेकिन का है ना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 या एक, एक महान जलाशय के प्रयोजन में या एक महान जलाशय के प्रयोजन के अंतर्गत लग जाएगा रात पर बताया ना यहाँ भी तावन बता रहे हैं तावन का लेना तावन अर्था उतना प्रयोजन ता, एवं तावन उसका अर्थ है की उतने परिमाण में ही संपन्न हो जाता है यहाँ विराम कर सकते अब देखो सर्वे सुदेशु तो वेदेश वेदोक्त वेदोक्त कर्म सुख्य बात करेदोक्त कर्मो में जो प्रयोजन है या अर्था करते तो यह अर्था यह अर्थाकर्थ किया यथ करु फलम अर्थाकर्थ क्या किया इन्होंने कर्म फलम और यह कर्म फलम नकुशक् शब्द से यथ कर दिया तो यह अर्थाकर्थ हुआ यथ करु फलम की संपूर्ण वेदोक्त कर्मो का ये वेदोक्त कर्म शुभ है ना संपूर्ण वेदोक्त कर्मों का जो प्रयोजन है, है।, है अर्थात उन कर्मों का जो फल है संपूर्ण वेदोक्त कर्मों का जो प्रयोजन है अर्थात उन कर्मों का जो फल है हुआ फल ब्राह्मणस्त का अर्थ है सन्यासी ना ब्राह्मणस्थ का अर्थ है जहाँ जहाँ ज्ञान की बात आएगी मोक्ष की बात आएगी वहाँ भाष्यकार को सन्यासी ही मान्य है दूसरा मान्य नहीं अभी ब्राह्मणस्थ का क्या अर्थ है सन्यासीना <Sanjya> राम मेरी समझ से मुमुखक्ष का क्या अर्थ किया किसको जानने वाला परमार्थ तत्व को जानने वाला परमार्थ तत्व का अध्ययन किया है यह अर्थ है की परमार्थ तत्व को जानने वाले का जो प्रयोजन है अर्थात अर्थ है विज्ञान फलम विज्ञान का फल विज्ञान का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 क्या कहेंगे सबो से परिपूर्ण महान जलाशय के फल के समान अच्छा अब देखना तावान अच्छा एक मिनट तस्मिन तावान एवं सम्पद्य थे तत्व अंतर भवती तो तस्मिन कर लेना यहाँ पर कि विज्ञान के फल एक एक फलट कैसे आता हूँ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 सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय से प्राप्त होने वाले फल के समान जो विज्ञान का फल है क्या कहेंगे सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय से प्राप्त होने वाले फल फल के समान जो विज्ञान का फल है ये बने टी लगेगी नहीं तो तस्वीन तावाने देते है ना एक मिनट हाँ नहीं लगेगी उनकी उसमें वो सिद्ध हो जाता है ठीक है नहीं देख रहा ऊपर ऊपर ऊपर वाले वाले से तुलना करो जो था ना पैराग्राफ में उससे इसकी तुलना दोबारा करके इसको लगा लेंगे उसको दोबारा देख लो सीधे साथ एक बार जैसे लोक में कूप तटाग आदि अनेक छोटे छोटे जलाशयों में जितना स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है आया? वह संपूर्ण प्रयोजन सकोर से परिपूर्ण बड़े जलाशय में उतना ही सिद्ध हो जाता है हो गया अर्थात उस, उसमें अंतर्भूत है मतलब महान जलाशय नहीं, बाकी महान जलाशय के प्रयोजन में छोटे छोटे जलाशयों का प्रयोजन अंतर्भूत है इस तरह बताया ना अच्छा तो ठीक लग जाएगा इतना अंतर है की वहाँ हाँ एक शब्द इसमें ये आ गया है क्या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 परमार्थ तत्व को जानने वाले सन्यासी का जो विज्ञान रूप फल है ऐसा लगा लगाना परमार्थ तत्व को जानने वाले सन्यासी का जो सबोर से परिपूर्ण महान जलाशय के समान विज्ञान रूप फल है आया तस्मीन तस्मिन उसमें किसमें विज्ञान रूप फल में विज्ञान रूप फल में उतना ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है विज्ञान रूप फल में उतना ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है एक मिनट अभी देख रहा हूँ क्या अच्छा होगा क्यों तो राघविंद्र क्या लग रहा है आपको ये ठीक है कि पहले वाला ठीक था पहले वाला तो लगेगा नहीं।, क्यों? का नहीं बात यह है ना पहले वाले पैराग्राफ में सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के फल में छोटे छोटे जलाशयों के फल अंतर्भूत हो गए हैं हो गए है, है न तो यहाँ पर देखो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 अब ये इसको लगाइए है, है। इसमें नीचे की पंक्ति पहले बता रहा हूँ सा का अर्थ है वेद रेक्वे। रेक्वे जिसे जानता है रैक् किसे जानता है ब्रह्म को छोपनिषर्द में एक ब्रह्म ज्ञानी रेख की कथा आई है तो वहां पर ये बताया गया है की रेख जिसे जानता है सह मतलब रैक् ब्रह्म ज्ञानी जिससे मतलब जिस ब्रह्म को वेद का है है जानता कि वो जिस ब्रह्म को जानता है फिर लगाएंगे यह वेद तद यह वेद लगेगा और उसे जो जानता है किसे ब्रह्म को रव जिस ब्रह्म को जानता है तद न है ना मतलब उसे किसे ब्रह्म को उसे तद या वेद उसे जो जानता है मतलब उस ब्रह्म को और जो कोई व्यक्ति जानता, जानता, जानता है, है। अतिरिक्त कोई व्यक्ति जानता है तो लगाइए फिर ऊपर की पंक्ति में आइए सर्वम तद अभि समेती यहाँ सह का अध्ययन कर लेना वह वह कौन ब्रह्म को जानने वाला तद सर्वम अभि समेती उस सभी को प्राप्त कर लेता है अभि का अर्थ है प्राप्त करता है तत्सर्वम अभिम अभी समय तो सहकार किया है ना सहकर देवा मनुष्य तत् सर्वम उस सभी को प्राप्त कर लेता है किसे प्राप्त कर लेता है प्रजा यज साधु कुरंती ये प्रजा जिस अच्छ शुभ कर्म को करती है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 जानता जानता जानता है है है उस ब्रह्म को जो जानता है, जो मतलब अत्रिक। कोई और फिर देखेंगे सहत का अध्ययन करेंगे सह तर्व अभी समेती हुआ उस सब को प्राप्त कर लेता है किसे प्रजा यज किंत साधु प्रजा जिस शुभ कर्म को करती, करती है मतलब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 सर्वम कर्म अभिलमी ये भी बताएंगे सर्वम पार्थ ज्ञानी पार्थ समाप्त पर कि संपूर्ण कर्म अप्रतिबद्ध होकर ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं अभिलम्ब कर्थ अप्रतिबद्ध किया भाष्यकार ने कि संपूर्ण कर्म अप्रतिबद्ध होकर के या बिना रुके हुए ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं कर्म किसमें समाप्त होते हैं ज्ञान में तो कर्मों का फल क्या है तो ज्ञान के फल में कर्म का फल आ जाएगा ना हाँ उसको देख लेना असुविधा हो तो पूछ लेना इसका जाकर देखना ये होगा सर्वम कर्मा उसमें देख लेना इसको कल आरम्भ में बताना कल वहां लगवा देंगे इसलिए तो श्लोक तो लग जाएगा ना ये श्लोक क्या था आपका कि उदपाने या मान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 कूपे, तड़ाग आदि के समान अल्प फल देने वाले कर्म होने पर भी उनको करना चाहिए लगाइए ज्ञान इस कारण से किस कारण से क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं इसलिए सभी कर्म ज्ञान में इसलिए ज्ञान निष्ठा में अधिकार प्राप्ति के पहले कर्म में अधिकारी मनुष्य के द्वारा कूपे, तड़ाग आदि अर्थ है ना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 नहीं तो क्या होगा कि ज्ञान निष्ठा का अधिकार तो है नहीं और कर्म भी नहीं करेंगे तो दोनों तरफ से चले गए ठीक है हाँ। ज्ञान में फिर मात भी बहुत होता है आप सोचे मात चिंतन के लिए बैठे हैं आलस नहीं हो जाएगी नहीं क्या है कि फालतू जो इधर उधर की चिंतन होता रहेगा स्मृतियाँ आती रहेगी इसमें कर्म करना चाहिए देखो आगे कर्म दे कर्म एव अधिकारे कर्मण एव अधिकारे माँ फलेशु कदाचन लगाइए कर्मण एव अधिकारे ते कर्मणि एव अधिकार तेरा कर्म में ही अधिकार है तेरा कर्म में ही अधिकार है फलेशु कदाचन माँ फलेशु मतलब कर्म के फलों में कर्म के फल में कभी भी अधिकार नहीं है कर्म के फल में कभी भी अधिकार इसका मतलब क्या है फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना चाहिए हाँ लोग बोले ये काम करो ये सेवा करो ये कर्म करो वैसे हमको क्या मिलेगा लोग सोचते हैं तो कर्मयोग का अधिकारी है क्या वो तो कर्मयोग का ही अधिकारी नहीं तो ज्ञान तो कहाँ हो पाएगा उसको तो सोचते हैं मोक्ष मार्ग से हो जाता है व्यक्ति को ऐसा सोचने वाला बताइए कर्म अधिकार भाष्य में कर्म में ही अधिकार है न ज्ञान निष्ठायाम की ज्ञान निष्ठा में अधिकार फिर कर्त तो कि तेरा कर्म ही अधिकार है ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है क्या कर्म कुरुवता मतलब तत्कर्थ करना कर्म में अधिकार होने पर कर्म में अधिकार होने पर हाँ तथा की कर्म में अधिकार होने पर कर्म कुरुता कुरुवतः है, है, है की कर्म करने वाला कर्म करने वाला तेरा या कर्म करने वाले तेरा या कर्म करने वाले का तत्व अर्थ है कर्म में अधिकार होने पर कर्म करने वाले का फल में अधिकार नहीं है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 कर्तव्य है ना मान के करना चाहिए यदा करुफले तृष्णा में से ना ते करते तो जब जब तेरी फल में तृष्णा होगी जब तेरी कर्म फल में तृष्णा होगी तब इत, तू कर्म फल की प्राप्ति का हेतु होगा कर्म फल की प्राप्ति का हेतु होगा कर्म फल में तृष्णा होगी तो क्या होगा कर्म फल की प्राप्ति का वो हेतु होगा सुन जा रहा है एवं कर्म फल हेतु माँ इस प्रकार कर्म के फल का हेतु मत भू कर्म के फल का हेतु मत हो कर्म के फल का यदि हेतु बनेगा तो कर्म तुमको मान कर देगा लगाना ऊपर माँ कर्म फल हेतु कि कर्म के फल का हेतु मत हो कर्म फल का हेतु कब बनेगा जब कर्म फल में कर्म फल में तृष्णा होने से क्या होगा कर्म फल का हेतु मत होगा तो भगवान कहते हैं तो कर्म फल का हेतु मत बन तो हेतु कब नहीं बन पायेगा जब उसकी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 कृष्णा से प्रेरित होकर जो कर्म करता है तो अपने जन्म का हेतु बन जाता है वो तो इसी प्रकार उसका जन्म होता है तो कृष्णा तो भी नहीं होनी चाहिए शुभ कर्म शास्त्रीय कर्म जो कहे गए हैं वो करते रहें तब कल्याण हो जाएगा यदि करो फलम यदि करो फल की इच्छा न करें यदि करो फल को न चाहे यदि करो फल को हाँ किम कर्मणा दुख रूपेण लोग दुख रूपेण कर्मणा किम दुख रूप कर्मो से क्या प्रयोजन दुख रूप कर्मों से क्या प्रयोजन अच्छा यदि कर्म फल हम यदि कर्म का फल नहीं चाहता है यदि कर्म फल का फल नहीं चाहता है, है तो जो नहीं चाहता है कर्म का फल वो कर्म करना चाहेगा <सुण थार्थ> तो क्या सोचेगा की दुख रूप कर्मों से हमारा क्या प्रयोजन तो क्या चाहता है वो कर्मों को करना की ना करना जो फल नहीं चाहता कर्मों का कर्म को नहीं करना चाहता है उसके लिए भगवान कहते हैं माते ते अस्तु अकर्मणि माते संग अस्तु अकर्मणि अकर्मण संगा मास्तु मा अस्तु अकर्मण कर कर्म न करने में कर्म न करने में तेरी प्रीति न हो है प्रीति अकर्मण कर कर्म न करने में कर्म न करने में तेरी प्रीति न हो इसका क्या मतलब है कि तू कर्म को कर, कर न करने में प्रीति न हो हमें जब कुछ फल नहीं चाहिए तो हमको क्या मतलब शुप्प हम बैठे रहेंगे किसी काम क्यों करें बोले ऐसा भी नहीं लगाइए माँ ते तो संगा अस्तु अकर्मणि अकर्मणि अकरने अकरणे का क्या अर्थ कर्म ना करने में संगा का क्या अर्थ है प्रीति माँ अस्तु करते मां माँ भूत माँ भूत अस्तु से क्या लिया भूत कर्म ना करने में तेरी प्रीति ना हो तो कर्म करना ही चाहिए इस समय इसका सदुपयोग हमेशा करना चाहिए भजन ध्यान हो सेवा हो सब करना चाहिए यदि कर्म लग जाएगा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 हानी यदि भूल हो गई तो बहुत क्षेत्र होता था अक्षणता होती थी पहले कोई कोई होता था कहकर करना करने वाला कह करने वाला कोई कोई है समय को तो बहुत परिवर्तन हो रहा है इसलिए कोई भी लाभ कुछ नहीं अध्यात्म मार्ग में जब कर्म ही ठीक ठीक नहीं है तो ज्ञान ज्ञान तो सब दूर हो गए बहुत ऐसी कहानी आती हैं लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर भी वचनों का पालन करते रहे तो उससे उनको सफलता भी मिलती रही बिल्कुल विपरीत हो गया समय के लिए तो कर्म कैसे करना चाहिए भगवान कहते हैं अब तो आलस तमोगुण है ना झूठ बोलना प्रमाद करना ये सब इतनी हानि होती है इससे हम लोगों की देखो आगे कुरु परमाणी संगम जयवाद धनंजया सिद्ध सिद्ध समोभूतवा समत्म योग्य समत्म योग उचते समत्व को योग कहा जाता है किसको योग कहा जाता है समत्व को योग कहा जाता है समता को योग कहा जाता है समता क्या है कि फल की प्राप्ति और अपराप्ति में समान रहे फल की प्राप्ति और अपराप्ति में समान रहे फल प्राप्त होने पर प्रसन्न ना हो और फल प्राप्त न होने पर दुखी न हो समता कही के में रहे ना, और इसमें नग का समत्व को योग कहा जाता है समत्व का आएगा कि फल की प्राप्ति हो अथवा अपराप्ति ना हो दोनों स्थितियों में समान रहे लगाइए धनंजया योगस्थ संगम सिद्धसिद्धयो सिद्ध कर्माणि कुरु कर्मी सं संन योगस्थ संगम सिद्धसिद्धयो सिद्ध कर्माणि कुरु हे धनंजय योगस्था अतः योग में स्थित होकर योग में स्थित होकर हे धनंजय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 तथापी तत्र, है ना तत्रापी करते यहाँ कर लेना कि इश्वर, इश्वर की ईश्वर मतलब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होने पर भी किसे कर्मों को कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होने पर भी ईश्वरों में तुष्टि ईश्वर मेरे ऊपर संतुष्ट होंगे इस प्रकार आसक्ति को छोड़कर अच्छा ये आसक्ति लगाई यहाँ फलासक्ति नहीं किया भाष्यकार ने ईश्वर मेरे ऊपर संतुष्ट होंगे इस प्रकार आसक्ति को छोड़कर पहले क्या बोला ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है पर उसमें आसक्ति नहीं करनी कि इस बारे ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे तो कुछ दिन कर्म यदि आसक्ति होगी तो कुछ दिन कर्म किया अभी तो भगवान को संतोष हुआ ही नहीं अभी और भी और करा रहे कर्मों से <laughs> <laughs> ये भाव भाषा रहेगा ईश्वर तो मेरे ऊपर संतुष्ट होंगे इस प्रकार आसक्ति को छोड़कर करते रहिए फल तृष्णा आप बताते हैं लग गया तो योग में स्थित होकर कर्मों को करो अब लगाइए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 अंताकरण की और अंतराकरण की शुद्धि कब होगी ये सब कब होगा फल की तृष्णा से रहित कर्म करने पर कर्मण की माने फल की तृष्णा से रहित मनुष्य के द्वारा क्या कहेंगे फल की तृष्णा वा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म करने पर अंतरण की शुद्धि से होने वाली ज्ञान प्राप्ति रूप सिद्धि ये सिद्धि लिया इन्होंने और तद विपरियजा असिद्धि और उससे विपरीत होने वाली असिद्धि विपरीत होने वाली मतलब फल की तृष्णा वाले मनुष्य से कर्म करने पर सतु शुद्धि होगी हो तो ज्ञान की प्राप्ति रूप सिद्धि नहीं होगी बल्कि असिद्धि होगी है उससे विपरीत होने वाली असिद्धि अच्छा मतलब ज्ञान प्राप्ति ना होना तो क्यों सिद्धि हो उन सिद्धि और असिद्धि में समान समाकर से तुल तुल्य होकर कर्म करो उस सिद्धि और में समान होकर के कर्म को करो हाँ ये भी होगा इतने दिन हो गए ज्ञान प्राप्ति हुई नहीं ये भी हो जाएगा क्लेश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 वह योग कौन है जिसमें स्थित होकर कुरु इति उक्तम उक्तम है कि युक्तम है उक्तम उक्तम है उत्तम पाठीक असो योग वह योग कौन है जिसमें स्थित होकर करो ऐसा कहा गया इधम तत्व तत्मय वह यह ही है क्या सिद्धि असिदियो समत्वम सिद्धि और असिद्धि में क्या है समत्व योग कहा जाता है अच्छा सिद्धि और सिद्धि में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 मतलब ईश्वर मुझ पर संतुष्ट होंगे ऐसी भी आसक्ति नहीं करना उनकी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते रहिए आप तो। <literalness> की आसक्ति को छोड़कर सिद्धि तथा में समान होकर के गुरु कर्म को करो और समत्व को योग कहा जाता है ओम पूर्ण मद पूर्णविनम पूर्णा पूर्ण मदे पूर्णस्या पूर्णमा पूर्ण शिष्यतेम शांति कल थोड़ा ज्यादा खुलेंगे बात